नमस्कार आप संडे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें आज के इस एपिसोड में होगी क्योंकि आज हमारे साथ परम तुलानकर जी हैं जो प्रिंसिपल हैं स्कूल में उसमें एज ए प्रिंसिपल वो अपनी सेवा दे रहे हैं 20 पच्चीस साल हो गए उनको इस फील्ड में और इंग्लिश एंड साइकोलॉजी उनकी विशेष सब्जेक्ट रहे रुचि वाले और उसमें उन्होंने काम किया है और अभी भी बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती है और साथ ही साथ उनका एक हॉबी कहे या फिर रुचि कहे संगीत की तरफ भी उनका रुझान रहा और संगीत भी वो सीखते रहे हैं। और लाइव क्लासिकल उनका अच्छा है और साथ ही साथ उन्होंने संगीत में भी काम किया है और उनका फैमिली में अभी मेरे से रिसेंटली वो पूरी तरह से अपनी फैमिली में संगीत को इस्टेब्लिश कर रहे हैं काम भी कर रहे हैं उसमें तो अब उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से परमजी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच रमेश भाई की तरफ से आप सब लोगों से जुड़ने का मौका मिला बहुत अच्छा लगा माउंट आबू में मैं सेकेंड टाइम आ रही हूँ यहाँ का नेचर यहाँ का वातावरण बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाला प्रफुल्लित करने वाला है एक दो दिनों में ही चैतन्य पूरा समा गया है ऐसे लग रहा है और बहुत अच्छे लोगों से ज्ञानी विद्वान लोगों से यहाँ पे मुलाकात हुई बड़ा अच्छा लग रहा है आनंद आनंद थैंक यू सो मच परम जी हम जानना चाहेंगे आपसे ये कि किस तरह से आपका इस एजुकेशन में कैसे आना हुआ एजुकेशन प्रोफेशन में जैसे कि बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन होते हुए भी एजुकेशन में आने का क्या कोई स्टोरी स्टोरी मतलब हमारे यहाँ सारे लोग hmm. बचपन से हम लोगों ने जिनको जिनको सुना है ah. वो सारे मेरे पापा मेरे अंकल आंटी ये सारे एजुकेशन प्रोफेशन से ही जुड़े हुए हैं अंकल आंटी मेरे बॉम्बे में जो है वो बीएड कॉलेज में प्रोफेसर है डॉक्टरेट है पीएचडी के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं oh. तो बैकग्राउंड ये रहा है और बचपन से एक चाह थी जब फिर इसी में हमने करियर करने का सोचा घर में सभी शिक्षक रहे इसलिए आपको वही चीज करने का पहले से ही बचपन में वो फील हुआ था कि भाई टीचर ही बनना है तो ये इस वजह से आप इस फील्ड में आए तो बहुत ही अच्छा लगा सुनकर और मैं चाहूँगा कि जैसे प्रोफेशन में जब हम लोग का काम करना शुरू कर देते एजुकेशन फील्ड में तो किस तरह से आपकी एजुकेशन जो पढ़ाने का जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ पहले मैंने मेरा करियर पहले ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया उसके बाद में म्यूज़िक इंग्लिश लिटरेचर और होम साइंस इसमें मैंने मेरी बी ए कम्प्लीट की उसके बाद में मैंने बी एड किया एम एड किया एम uh, English इंग्लिश में किया मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइड बाई साइड मेरा म्यूज़िक career भी चलता ही रहा है उसके प्रोग्राम्स चलते रहे क्योंकि वो पहले से hobby थी एक hmm. और उसमें uh, उसकी एक अलग story है हम बातें करेंगे जब मैं बताऊँगी <laughs> <laughs> uh, वो accidentally मैं music field में आई हूँ actually लेकिन क्या होता है कभी कभी अपने मम्मी पापा को ही पता नहीं रहता है कि अपने बच्चे में क्या टैलेंट छुपा है फॉर्चुनेटली hmm. मेरे मम्मी पापा में ये थोड़ा सा था कि हाँ ये बच्ची जाए अच्छा गाती है चलो इसको क्लास के लिए भेजते हैं और hmm. उस तरह से मेरा गाने का सिलसिला वगैरह चालू हुआ लेकिन एजुकेशन बैकग्राउंड में पहले से ही चाह भी थी और इसमें ही करियर करना है प्रोफेशन करना है ये सोच के ही हम इस फील्ड में उतरे अभी आ, मुझे बीस साल हो गए हैं एज असिस्टेंट टीचर मैंने मेरा करियर चालू किया फिर पाँच साल पढ़ाया बच्चों को फिर बीएड uh, कॉलेज में एज ए टीचर एजुकेटर मैं रही बीएड hmm. कॉलेज में मैंने बहुत सारे टीचर्स को मतलब टीचर जो बनते हैं hmm. उनको तैयार करने की कोशिश की फिर उसके बाद में मैं प्रिंसिपल बनी सो सिंस लास्ट सिक्स ईयर्स आई एम प्रिंसिपल इन स्कूल अभी बच्चों को पेरेंट्स को काउंसलिंग आ, बड़ा मज़ा आता है पेरेंट्स से बात करने के उनके विचार जानने में बच्चों से आजकल के बच्चे उनका कहाँ ध्यान है क्या करते हैं क्या क्या सीखते हैं क्या टेक्नोलॉजी उनमें है तो उनसे सीखने में भी बड़ा मज़ा आता है हम शिक्षक हैं तो अभी शिक्षकों का भी रोल चेंज हो गया है तो आ, जैसे टाइम पास हो रहा है या जैसे टाइम बदल रहा है उस हिसाब से हम शिक्षकों को भी बदलना पड़ेगा तो क्योंकि अभी ज़रूरतें बदल रही है ज़माना बदल रहा है और बच्चों को हमको ये साथ में लेके ट्रेडिशनली उनको वो भी चीज़ें सिखानी हैं जैसे योग है मेडिटेशन है जो अपना ट्रेडिशन है उस रूट से लेके बच्चों को आगे लेके जाना है यूजली हमने ये देखा है कि पाश्चात्य लोग जो वेस्टर्न लोग कल्चर अडॉप्ट करते हैं वो हम ब्लाइंडली अडॉप्ट कर लेते हैं उसके पीछे हम ये नहीं सोचते हैं कि वो कल्चर उन्होंने हमारा अडॉप्ट किया हुआ है लेकिन उनका देखने के बाद में हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारे बच्चों में ये इसका इस चीज़ का एहसास कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी कि ये सारी चीज़ें अपने इंडिया में हैं हमारे भारत में निर्माण हुई है जिनसे वो इंस्पायर होकर आज वो बड़े लेवल पर पहुँचे है मतलब आई वॉज़ वेरी सरप्राइज टू सी कि आज वैदिक संस्कृत हैं हैं संस्कृत पढ़ते हैं उनके कॉलेजेस हैं और हमारे यहाँ संस्कृत ऑप्शन में लेकिन ट्रेडिशन से बहुत जुड़े रहना चाहिए हमको मुझे ये ऐसे लगता <laughs> है uh, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी कार्यक्रम को सुन रहे उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा और जैसे मैं आपको सुन रहा था मुझे वो चीजें याद आ आगे कि वैदिक जो पद्धतियाँ में, एक अभी -अभी मैंने किसी से सुना में कि हमारा जो महाराष्ट्र का जो शिवाजी महाराज है उनका जो युद्ध करने का स्टाइल है गोरिल्ला जो स्टाइल है नहीं। उसके ऊपर शिवाजी महाराज के इतिहास पे रिसर्च कर रहे हैं और उनकी जो रणनीति है उसके ऊपर सिलेबस बन रहे हैं लोगों को उसके बारे में बताया जा रहा है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जी जी और हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हम उन चीजों को भूल रहे हैं है। जबरदस्ती हमें जो है किसी इवेंट के माध्यम से उत्सव के माध्यम से ये सारी चीजें उनको बतानी पड़ रही है फिर भी थैंक्स तो डिजिटल मीडिया एंड टीवी वालों को क्यूँकी उन्होंने इसमें सीरियल बनाया कम से कम आज की पीढ़ी को ये तो बताने की कोशिश की शिवाजी महाराज बनाए ये कैसे वॉरियर थे और ऐसे समय में ऐसा था भारत का जो पुराना इतिहास हमारा है वो सारी चीजें हम लोग आज टीवी सीरियलों के माध्यम से जान पा रहे हैं अदरवाइज कोई सुनाने वाला तो है नहीं, नहीं। <laughs> स्कूल में तो सुनने ये कोई... के लिए तैयार नहीं है वक्त कम है और साथ ही साथ जैसे आपने कहा स्कूल में भी अलग सिलेबस पढ़ाते हैं हम इन चीजों को इतना ध्यान दे भी नहीं पढ़ाते तो कहीं ना कहीं वो चीजें मिसिंग हो रही थी डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये चीजें फिर से जीवंत हो गया लोगों को कुछ पता चल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मैं चाहूंगा कि इन स्कूल में जैसे कि अभी एजुकेशन जो ट्रेंड है मारा, तो जैसे शुरू में आपने कहा कि इसमें जैसे कि जो चीजें हमको देना है उसमें काफी और भी सुधार करने की जरूरत है, है। जी। और इन फ्यूचर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो क्या टेक्नोलॉजी एजुकेशन मर्ज होगा या फिर कुछ और होगा बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने की टेक्नोलॉजी एक साधन है एक एड है उसकी सहायता लेके हमको बच्चों को पढ़ाना है टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेसमेंट नहीं है और ये कभी भी नहीं हो सकती है मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि जो टीचर्स इम्पार्ट करते हैं नॉलेज बच्चों को जो नॉलेज दे सकते हैं वैल्यूज़ दे सकते हैं अपने आचरण से अपने खुद के बिहेवियर से hmm. ये जो टीचर्स बता सकते हैं लाइव एग्जाम्पल्स है ये तो इनके आचरण से ही हमें सीखना है टेक्नोलॉजी ये मोबाइल में हो चाहे इंटरनेट पे हो या चाहे ये सब बाहरी अट्रैक्शंस वाले सारी चीज़ें हैं तो ये कभी भी मूर्त स्वरूप नहीं ले सकती है ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। ये ये समझना भी बहुत आ, डिफिकल्ट है लेकिन ये उम्र के बच्चों को या आजकल के बच्चों को हम कहीं पे भी जाएं अगर एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि आज हम दोस्त मिलते हैं पहले के ज़माने में दोस्त लोग मिलते थे खेलने के लिए जाते थे ग्राउंड पे जाते थे ये होता था अभी के ज़माने में मोबाइल पे क्रिकेट खेलते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आता तो ये बहुत कंट्राडिक्टरी है वीडियो गेम्स खेलना है क्रिकेट खेलना है या कोई भी गेम खेलना है आपको तो आप खुद को मज़बूत बनाने के लिए शरीर फिटनेस के लिए आपको अगर खेलना है फिज़िकल फिटनेस के लिए तो आप ग्राउंड पे जाइए और दोस्तों के साथ खेलिए ये बहुत कम हो गया है अपने फेसबुक पे बच्चों के पाँच हज़ार छः हज़ार इतने दोस्त हैं लेकिन मैं मेरे बच्चों को हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट्स को बोलती हूँ क्योंकि उनको भी कोई समझाने वाला चाहिए है उनको ज़रूरत है इन चीज़ों की तभी एटलीस्ट वो उस चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि आपके दोस्त हैं कितने हैं आपके दोस्त फेसबुक पे चलो आप यूज़ करो टेक्नोलॉजी कोई चीज़ कोई बात नहीं कोई हार्म नहीं इसमें लेकिन आपके दोस्त कितने हैं पाँच हज़ार है छः हज़ार है उनमें से अगर आप कल आपका फर्ज कर लो कल आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बुरी सिचुएशन आप पे आन पड़ती है तो वो पाँच फ्रेंड में से आपको कितने काम में आएंगे <laughs> आपका कोई करीबी दोस्त है जिसके साथ आप अपना दुख बांट सकते हैं आप वो उसका आप सुन सकते हैं या आप कभी उनसे कुछ शेयर कर सकते हो ये कोई करने वाला है ही नहीं आप हमेशा चार दोस्त मिलते हो सबके सर मोबाइल में गड़े हुए हैं ये तो कोई बात नहीं हुई आप हंसीए आनंद लुटिए बाहर घूमिए दोस्तों के साथ बात करिए ये चीज़ें बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो एजुकेशन में भी आपने सही बोला है कि एजुकेशन में भी शिक्षा का माध्यम ये मोबाइल इंटरनेट ये हो सकता है लेकिन टीचर्स का रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं हो सकता है चलिए आपकी शुभ भावना जो है हमेशा रहे <laughs> क्योंकि चीज़ें बहुत स्पीडी बदल रहा है। जी जी और इसमें हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि सही क्या है गलत क्या है तो आ, मेरी बहुत सारे लोगों से बातें होती रहती हैं इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कई लोग आजकल जो है डिजिटल ब्लैकबोर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया है आ, सब चीज़ें डिजिटल बनाने के चक्कर में उसमें आपने कहा टीचर नहीं होगा टीचर को ऑपरेटर बना के रखने वाले हैं ऐसी सिचुएशन आएगी टीचर तो होगी और डिजिटल मीडिया चलेगा उसका बटन ऑन करना है ऑफ करना है बच्चों को समझ लिया क्या इतना कह के घर पे जाना है तो एक ऐसी मैकेनिकल प्रोसेस मेरे ख्याल से लग रहा है लेकिन वही चीजें है फिर ये भी मुझे लगता है कि हम लोग जैसे शुरू में मैंने कहा एक्सटेंशन वाली बात है हुँ, हुँ, बहुत दूर तक हम लोग सोच रहे हैं और बहुत दूर उड़ान भरने की सोच रहे हैं जी, जी। लेकिन जमीन पे अगर रहना रहना है तो हमें फिर वापस अपनी जमीन की तरफ भी की तरफ लगना पैर, पैर है होना पैर पैर चाहिए तो जी। ये बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं आजकल टेक्नोलॉजी या फिर जो रफ्तार है स्पीड बदलने वाली वो चीजों में हमें अपने आप को देखना है अपने आप को भी संभाल के रखना है तो वो आई आगे बढ़ते हैं जैसे कि परण से बातें हो रही हैं उन्होंने कहा कि शुरुआत में ही एजुकेशन का तो उनका घर में ही पूरे माता पिता सब लोग टीचर्स थे इस वजह से उनको टीचर बनना ही था <laughs> बाई ब आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, है ना फिर बाद में बर्थ राइट के साथ साथ फिर हमारे हॉबीज रहते हैं या हमारे अंदर की क्वालिटीज है तो उसमें संगीत आ गया उनके पास तो उन संगीत को जो है उनके माता पिता ने समझाया फिर उनको थोड़ा सा वो भी तालीम दिया है तो मैं चाहूँगा कि संगीत में जैसे आपने कहा मैंने भी सीखा है लाइट क्लासिकल आपने तो संगीत से आपको क्या बनता है और संगीत में आ, जो खुशी है और जो चीज़ें आप गाते हैं किस किस टाइप के गाने आप पसंद करते गाना जी आ, संगीत का संगीत बेसिकली मेरे लिए एक हॉबी है कि जो टाइम जो मेरा मैं बहुत अच्छे से उसमें आनंद व्यतीत करती हूँ और खुद के लिए गाना जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो गुनगुनाना आ ही जाता है अगर है तो आ, तो उसमें कहीं पे पहले से आदत थी कि रेडियो लगा के काम करना है कहीं पे पुराने गाने सुनना है ये करना है और इंस्पायर होती थी अनेक अनेक लोगों का गाना सुन के ये करके फिर शादी होने के बाद में पहले से कॉलेज में थी जब मैं बहुत कॉम्पटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करती थी वहाँ पे काफ़ी प्राइजेस भी मिले तो एक इंस्पिरेशन मिलता था कि अरे चलो हमारे घर में कोई गाने वाला ना ही सही लेकिन हम उसमें कुछ करियर या ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा करियर हम इसमें कर सकते हैं ऐसे बताने वाला भी कोई नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली वो मिले जब शादी हुई और शादी हुई तो ऐसे घराने में हुई कि जहाँ पे तीन पुश्तों से संगीत ही है उसके अलावा कुछ भी नहीं मेरे सासु मां मेरे ससुर जी मेरे सारे ही चौदह पंद्रह लोग आर्टिस्ट ही है तो उनका एक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिला मुझे तो मेरी हॉबीज मेरे वापस हाँ, मतलब वो जो शौक हाँ, है जी जी जी वो, वो उभर के आने लगे वापस और फिर उस तरह फिर सिलसिला चालू हुआ प्रोग्राम्स कुछ करने लगे मेरे हस्बैंड भी तबला प्लेयर है इंटरनेशनल तबला आर्टिस्ट है और देश विदेशों में उनके प्रोग्राम होते रहते हैं आ, तो घर में माहौल ही अभी म्यूज़िक का बनता है जब भी इंटरेस्ट है ये है तो चालू रहता है कुछ कॉम्पिटिशन्स रहती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अभी प्रोग्राम्स है उसमें जाते हैं और आनंद लेते हैं बस नहीं। नहीं। नहीं। रियाज के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि प्रिंसिपल की पोस्ट है बहुत ज़्यादा काम ऑफिस वर्क रहता है लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिले बिल्कुल समय निकालती हूँ अपने लिए अपने इसमें मगन हो थोड़ा सा रियाज़ करती हूँ सुनती हूँ कुछ अच्छे लोगों का अगर गाने का खुद का रियाज भी करने के लिए नहीं मिला तो लेकिन सुनती ज़रूर हूँ तो वो भी एक रियाज़ है सुन के भी बहुत चीज़ें समझती है तो वो भी एक करती हूँ अभी थोड़ा लड़की को भी मेरी एक लड़की है उसको भी डेवलप कर रही हूँ आ, थोड़ा सा गाना ये बजाना घर में भी चालू होता है थोड़ा सा मूड आ गया कि समा बन जाता है <laughs> और हस्बैंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही है तो म्यूजिक के अलावा कुछ और टॉपिक्स डिस्कशन के लिए होते नहीं है तो वो डिस्कशन हो ही जाता है यहाँ पे इसका अच्छा सिंगिंग है ये है तो बड़ा मज़ा आता है घर में माहौल भी वैसे ही बनता है संगीत की रुचि रखने वाले सारे लोग हैं उनसे सीखने के लिए मिला शादी के बाद में मुझे बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि बहुत अच्छे लोगों का सहवास मिला काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों से बहुत नज़दीकी से बात करने का उनसे रूबरू होने का उनसे पहचान करके उनके एक्सपीरियंसेस जानने का बहुत अच्छा मौका मिला और बस कुछ उन्ही से सीख रही हूँ अभी भी <laughs> कोशिश करती हूँ कुछ <laughs> कोई मुखड़ा आपका जो करीबी गीत है आपके दिल के पास है उस गीत को गाइए जी आ, मैं जनरली लाइट क्लासिकल गाती हूँ गजल्स मराठी हिंदी भावगीत पुराने जो बॉलीवुड सॉन्ग्स है वो उसमें ज्यादा रुचि रहती है मुझे तो एक आशा भोसले जी की गजल पेश करती हूँ आलोना सा है ओ मैं हूँ सलोना सजन है और मैं हूँ जिया में एक अगन है ओ र मै सलोना सजन है और मैं जी बहुत सुंदर आप सुना है रेडीमोड वन नाइनटी पॉइंट चलिए आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरह के हमने बातें की और जो करंट सिरू है उसके ऊपर हमने बातें की एजुकेशन फील्ड की और संगीत की थोड़ी सी झलक आपको हमने सुनाई तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ विशेष परण जी जुड़े हुए हैं और उनसे बातें <laughs> हो रही हैं फिर भी उनसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा सीखने को मिला काफ़ी एक एक्सपीरियंस पर्सन है एजुकेशन फील्ड में तो जब भी हम लोग बातें करते हैं अनुभवी व्यक्ति से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है तो अब जाते जाते मैं कहूंगा कि एक मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को स्पेशली सारे पेरेंट्स के लिए मेरी एज एजुकेटर एज अ एजुकेशनिस्ट मेरी ये सलाह या सजेशन रहेगा कि आप अपने बच्चों को फोर्स मत करिए कोई भी क्षेत्र में या कोई भी फील्ड uh, चूज़ करने में उनकी रुचि जिसमें है उनको जिसमें आनंद आ रहा है वो उनको डेवलप करने दीजिए और uh, बच्चों के लिए ये सलाह रहेगी कि आप बहुत दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने लायक है लोगों से आप बात करिए लोगों से जुड़ते रहिए आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे मैंने कहा पहले भी कि मोबाइल से जुड़ते हैं वो सही बात है लेकिन मोबाइल से बात करने के बाद आप प्रत्यक्ष रूप से भी उस व्यक्ति से मिलिए उनसे बात करिए जी उनसे बात करिए उनसे मिलिए उनके सुख दर्द में कहीं पे हम शरीक हो सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए लोग लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना हो तो बड़ा मज़ा आता है आपके शौक़ आप उनसे शेयर कर सकते हैं इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं लोगों से प्रत्यक्ष रूप से हम जब बात करते हैं तब उसका मज़ा अलग ही अलग होता है।, है लाइवलीनेस उसमें होता है तो वो रखिए डाउन टू अर्थ रहिए बहुत चीज़ें हैं जो ज़माने में लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या, क्या रिसर्च करके रखे हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। जी हमको पता भी नहीं होता है और हम छोटे से ज्ञान में बहुत खुश रहते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है <laughs> तो ऐसे नहीं है बहुत चीज़ें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक लोग पहुँच चुके हैं तो उसे जानिए तभी आप नीचे रहेंगे पाव जमीन पे रखिए लेकिन नज़र आकाश में होनी चाहिए आपकी सो so, फिर आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट है कोई आपको रोकेगा नहीं कोई आपको टोकेगा नहीं आपकी आंतरिक आवाज़ सुनिए उस पर आप सोचिए आपको क्या अच्छा लगता है कभी कभी इंट्रोवर्ट हो जाइए थोड़ा सा अंतर्मुख हो जाइए थोड़ी सी बात सोचिए कि हमें क्या सही में अच्छा लगता है क्या हमारा करियर हम कर सकते हैं जस्ट कोई मेरा फ्रेंड इस फील्ड में गया है इसलिए आप जाएंगे ऐसा मत करिए आपको खुद को क्या चीज़ें अच्छी लगती है उस पर आप फोकस करिए वो शायद लाइफ स्किल के लिए लाइफ टाइम के लिए आपके साथ में रहेगी आपके साथ में जुड़ेगी तो और एक कला कोई भी जिसमें आपको रुचि हो चाहे वो डांस हो चाहे वो आर्ट एनी एनी एनी काइंड ऑफ आर्ट डांस ड्राइंग कोई भी आर्ट गाना है कोई भी कला का माध्यम है उससे जुड़िए जिससे आपको खुद को आनंद आएगा आप खुद अगर सेटिस्फाई है तो लोगों से आप ईर्षा नहीं करेंगे <laughs> आप उनको सराएंगे उनको मोटिवेट करेंगे ये बहुत ऊपर के लेवल होती है कि जब किसी का अच्छा हो रहा हो तो लोगों से खुशियाँ बांटिए और लोगों के साथ में जुड़े रहिए लोगों से बात करिए यही मेरा संदेश रहेगा <laughs> और देखिए अभी हम कल प्रोग्राम में मिले इतने कम समय में आपसे वार्तालाप करके हमें जो ज्ञान मिला है वो भी क्या बात है बहुत लोगों से बहुत सीखने के लिए मिला हमें कॉन्फ्रेंस में जी बात बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया एज ए टीचर आपने हमारे यूथ को भी गाइड किया और पेरेंट्स को भी आपने गाइड किया कि किस तरह से अपने बच्चों को देखे और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे और साथ ही साथ करियर के लिए आपको खुद का सुनना है ये आपने बताया मुझे अच्छा लगा और बस हम वही सीखे में आपसे आप, <laughs> आप लोग जैसे हमें साथ लेके चल रहे हैं वैसे हम लोग भी आप ही से सीख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया है हमारे अंदर जैसे आपको सुनते सुनते दादी का शब्द याद आ गया दादी एक तीन शब्दों में ज्ञान सुनाती थी कहते हैं जुगजुग शिक्षक एंड मरमर बिल्कुल <laughs> बिल्कुल बड़ा हम लोग सोच रहे थे जुगझुक -जुग ठीक है शिक्षक ये भी ठीक है मरमर क्या है कहने का भाव ये था कि जब आप सीखने लगेंगे तो आपको मरना भी पड़ता है <laughs> आपकी कुछ इच्छाओं को खत्म करना पड़ता है फिर वो सीख पाएंगे अगर जी. आप मरने से डरेंगे तो सीखेंगे नहीं वो तो तभी <laughs> तय हो चुका था जिस दिन हमने जन्म लिए चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में हमने काफी अच्छी बातें की एजुकेशन के बारे में संगीत के बारे में बहुत कुछ जो है हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमने शेयरिंग किया है तो आशा कर सिंह आप सभी को अच्छा लग रहा है आप सभी खुश रहे और मस्त रहे रेडियो मधुबन के साथ बने रहें इन्हीं शुभ शुभकामना के साथ दुआओं में याद रखिए और परम जी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत, बहुत, बहुत मंगल कामनाएं बहुत सारा क्या कह सकते हैं ब्लेसिंग उनके ऊपर हमेशा बरसता रहे शिव बाबा की ऐसी शुभकामना करते हैं तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए सुनते रहिए मस्किल रहते रहिए